महाभारत आश्वेधिक पर्व अष्टष्टीतमोध्याय श्रीकृष्ण का प्रसूति का गृह में प्रवेश उत्तरा का विलाप और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए प्रार्थना व सम्पावाच एवुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दुःखमर्चिता तथे ते व्याजहारोच्चादी वम जनम वैश्पाण जी कहते हैं राजेंद्र सुभद्रा के ऐसा कहने पर किसी हंता के शव दुख से व्याकुल हो उसे प्रसन्न करते हुए से उच्च स्वर में बोले बहन ऐसा ही होगा वाक्य नहीं ते नहीं तम जन्म पुरुष लादया मिफुलई रिव जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नला देने पर बड़ी शांति मिल जाती है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस अमृत में वचन के द्वारा सुभद्रा तथा अंतपुर की दूसरी स्त्रियों को महान आहलाद प्रदान किया तथा पितु सर्चितम पुरुष व्याग्रम स्थिति यथा विधि पुरुष सिंह तनंतर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सूतिकागार में गए जो सफेद फूलों की मालाओं से विधिपूर्वक सजाया गया था अपाम कुंभय सुपूर्णय सर्वतो दिशम घृत तेंदु काला तसर्प ते महाभुज महाबाहो उसके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए थे घी से तर किए हुए तेंदुक नामक काष्ट के कई टुकड़े जल रहे थे तथा यत्र तत्र सरसों बिखेरी गई थी समंततः अस्त्रे विमल पावकैश समाचा परिचाराथवृत दक्षे भिषि भिष्भि तथा धैर्यशाली राजन उस घर के चारों ओर चमचम चमकते हुए तेज हथियार रखे गए थे और सब ओर आग प्रज्ज्वलित की गई थी सेवा के लिए उपस्थित हुई बूढ़ी स्त्रियों ने उस स्थान को घेर रखा था तथा तो अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सक भी चारों ओर मौजूद थे तेजस्वी श्री कृष्ण ने देखा कि व्यवस्था कुशल मनुष्यों द्वारा वहा सब और राक्षसों का निवारण करने वाली नाना प्रकार की वस्तुएँ विधिपूर्वक रखी गई थी तथा तो युक्तम युक्त चतृष्ट जन्म वे साध पिता ऋष्टो धृतिक तुम्हारे पिता के जन्म स्थान को इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित देख भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे तथा ब्रुवतवाष्टे प्रही बदले तदा द्रौपदी त्वरिता गैराटी वाक्यम अब्रवी जब भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न मुख होकर उसकी सराहना कर रहे थे उसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उस तरह के पास गई और बोली अयमायात भद्रे श्वशरो मधुसूदन पुराणिचित ममीपम अजिता कल्याणी यह देखो तुम्हारे शसुरतुल्य अचित्य स्वरूप किसी से पराजित न होने वाले पुरातन ऋषि भगवान मधुसूसन तुम्हारे पास आ रहे हैं सा पिवा स्प श्रोणि वाचम निगृहया श्रोणी चंविहिता भगवदेवी देववत्ष्ण मीयुषी सा तथा दूजमान तपस्वी धृष्ट गोविंद मजहत कृपणम पर यह सुनकर उत्तरा ने अपने आशुओं को रोककर रोना बंद कर दिया और अपने सारे शरीर को वस्त्रों से ढक लिया श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से इस प्रकार बोली पुंडरीकाक्ष ंदन जनार्दन जनार्दन देखिये आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए आर्य पुत्र तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं परंतु मैं पुत्र शोक से मारी गई इस प्रकार हम दोनों समान रूप से ही काल के ग्रास बन गए वास्ने यधुहन वीर शिषा ताम प्रसाद ममत्म विष्णुनंदन वीर मधुसूदन मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपका कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ द्रोणपुत्र अस्वस्थामा के अस्त्र से दग्ध हुए मेरे इस पुत्र को जीवित कर दीजिए यदि स्म धर्मराज्ञा वा पुन तया वा पुंडरी का प्रभो अहम नई तंगते भवेम प्रभु पुंडरी काक्ष यदि धर्मराज अथवा आर्यभीमसेन या आप आपने ही ऐसा कह दिया होता यह सीख इस बालक को न मारकर इसके अनजान माता को ही मार डाले तब केवल मैं ही नष्ट हुई होती उस दशा में यह अनर्थ नहीं होता गर्भस्थ ब्रह्मास्त्रेपातसम दुर्बुद्धि द्रौड़ी कि परम स्मृत हाय इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरता पूर्ण कर्म करके दुर्बुद्धि द्रोणपुत्र अस्वस्था में कौन सा फल पा रहा है सा तवाम प्रसाद झाचे शत्रु निबरणम प्राणा त्यक्षा गोविंद नाजम संजीवते यदि गोविंद आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ यदि वह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी अस्म ही बहुव साध हो ये ममास मनोरथ ते द्रोणपुत्रे नो जीवामी के साधु पुरुष के स्व इस बालक पर मैंने जो बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी द्रोण पुत्र अश्वस्थामा ने उन सबको नष्ट कर दिया अब मैं किस लिए जीवित रहूँ आसी ममती कृष्ण पुत्रो संगा जनादन अभिवादेष्टे तदितम वि श्री कृष्ण जनार्दन मेरी बड़ी आशा थी कि अपने इस बच्चे को गोद में लेकर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके चरणों में अभिवादन करूंगी, किंतु अब वह व्यर्थ हो गई चपलाक्षस्य दाया दि मृत स्म विफलाथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंचल नेत्रों पतिदेव के इस पुत्र मृत्यु हो जाने से मेरे हृदय के सारे मनोरथ निष्फल हो गए चपलाक्ष किला अति प्रियस्ते मधुसूदन स्वतंप तुमसे इनम ब्रह्मास्त्रित मधुसूदन सुनते हूँ कि चंचल नेत्रों वाले अभिमन्यु आपको बहुत ही प्रिय थे उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है आप इसे आंख भरकर देख लीजिए कृतघ्नोजम नृसंसोजम जथा सर तथा यह पांडव श्रियम त्यक्ता ग्यजम सा यह बालक भी अपने पिताजी के ही समान कृतज्ञ और नृसंस है जो पांडवों के राज लक्ष्मी को छोड़कर आज अकेला ही यमलोक चला गया मैचेत प्रतिज्ञातम रणमूर्धन केशव अभिमंडो हिवीर त्वा तो श्याम्य चिरादिति केशव मैंने युद्ध के महाने पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरे वीर पतिदेव यदि आप मारे गए तो मैं शीघ्र ही पर में आपसे आमिलूंगी तत्नाकृष्ण निशंसा जीव त्रिया इधानी आम गताम त्र किम व्यतिगुनि परन्तु श्री कृष्ण मैंने उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया मैं बड़ी कठोर हृदय हूँ मुझे पतिदेव नहीं ये प्राण ही प्यारे हैं यदि इस समय मैं परलोक में जाऊँ तो वहाँ अर्जुन कुमार मुझसे क्या कहेंगे इति महाभारते आमेदिकेवि अनुगीता परवि उत्तरावाक्यष्टष्टीतमोध्याय